ओम ज्ञानति मिरंध से ज्ञानंजन शलाखय चक्षुरन्वील ये नस्मे श्री गुरव नम भक्ति कैसे कर्ण है वो सब विस्तार जो है उसके बारे में हैं बहुत है तो चौस्यंग में अगली अग्रे असत्संगतिया सत्य और असत सत का मतलब जो सच्चा है जो शाश्वत है जो शुद्ध है और उसका विपरीत शब्द असत तो सतसंग करना चाहिए सत्संग का मतलब जो सत है और जिसका संग के द्वारा हम भी सात हो जाएंगे अभी हम असत अवास्त में डाल गए हैं हम काम क्रोध लोभ इत्यादि से बाबित होते हैं तो सत्संग का मतलब जो शुद्ध है उसका विशेष अर्थ जो श्री कृष्ण भगवान के भक्तों है वो सत्संग है सत्संग में कीर्तन होते हैं, श्री कृष्ण कीर्तन भागवत कथा श्रवण करना है और बातचीत जो है श्री कृष्ण के बारे में होगा वो ही सत्संग कहा जाता है और असत उसका क्या मतलब इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने कहा असत्संग त्याग ऐ वैष्णव स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त एक गृहस्थ वैष्णव एक बार चैतन्य महाप्रभु से पूछे कि प्रभु वैष्णवों के लिए क्या करना चाहिए वैष्णव आचरण क्या है चैतन्य महाप्रभु उत्तर बोले की असत्संग वैष्णवाचर वैष्णवों के लिए एक आचरण का एक मुख्य अंग ये है कि असत्ंग त्याग और असाध क्या है स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त स्त्री संगी चैतन्य महाप्रभु वैष्णव पारिवारिक जीवन के विरोध नहीं थे लेकिन जो स्त्री मतलब इंद्रिय तृप्ति को ज्यादा जोर देते है वो स्त्री संगी कहालाते हैं जिसका जीवन का उद्देश्य है खाली ये पुम स्त्री मैथुन भोग वो स्त्री संगी ही कहलाते और उस प्रकार व्यक्ति का संग बिल्कुल त्याग करना चाहिए क्योंकि ऐसा लोग का चेतन इतना नीच है कि ऐसा संग करना से वो संग का प्रभाव से हमारे चेतन भी एकदम कलुषित और काला हो जाएगा तो सत्संग है और दूसरा प्रकार असत क्या दूसरा प्रकार असाधु असाधु क्या है कृष्णा भक्त उसका मतलब कृष्णा अभक्त जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते है उसमें एक है जो बोलते है कि और सब देव देवी देवी एक ही है कृष्णा गणेश सूर्य इंद्र सब एक ही है तो वो एक प्रकार अभक्त है और दूसरा है जो नास्तिक जो बिल्कुल धर्म के विरुद्ध होते है जो जब सुनते है कि श्री कृष्ण सार्वपरी है श्री कृष्ण स्वयं भगवान है श्री कृष्ण के पर भक्ति प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है कृष्ण अभक्त एक प्रकार है जो इस प्रकार सतकथा सुन के नाराज होते खिलाफ कहते नहीं नहीं नहीं नहीं श्री कृष्ण सा गोपनी नहीं है जो उस प्रकार बात बोलते हैं, वो असुर कहलाते गीता में ही श्री कृष्ण कहते हैं कि दो प्रकार व्यक्ति है ध्रूभूत सागे लोग दैव असुरचा दो प्रकार व्यक्ति है एक ही सुर उसका मतलब भगवान के भक्तों और असुर विपरीत श्री कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, श्री कृष्ण को द्वेष करते हैं, वो असुर कहलाते हैं। पद्म पुराण में असुर भक्त और अभक्त सात और असात के बारे में यही विश्लेषण है विष्णु भक्त स्मृत दैव असूर्य या विष्णु विष्णु भक्त भवैत दैव देव या सूर या सात या साधु कौन विष्णु भक्त और व असुरस्थ या जो कृष्ण भक्ति के विरुद्ध है वे असुर कहलाते हैं। तो सत्संग करना चाहिए स्मरण नित्य में नित्य दम कुरु पुण्य अहोरात्र भाज्य साधु समागमा शास्त्र में एक महत्वपूर्ण श्लोक है कि सदैव स्मरण करना चाहिए कि सब कुछ जो है इस जगत में अनित्य अस्थ इसलिए दिन रात पुण्य करना चाहिए पुण्य पुण्य का वास्तविक मतलब कृष्ण सेव तो कृष्ण सेवा करो और अज साधु समागम साधु लोगों के पास रहना चाहिए और जो आसा त्याज दुर्जन संसर्ग जो दुर्जन असाध जंग वैसे संग त्याग करना चाहिए एक शास्त्र है न संहिता जिसमें लयक है कि फंजड़ में रहना या साप को अलिंगन करना आसात संगी, आसा व्यक्तियों के साथ संग करने से अच्छा होते है मतलब पूरा दुनिया में असत संग घ से और खराब अवस्था नहीं है वो सबसे खराब है क्योंकि जो आसाथ है श्री कृष्ण भक्ति के बारे में हासते है आ, वो क्या है, तो हमको कृष्ण भक्ति में प्रेरणा नहीं देते आसाथ संग से क्या होते है जो जो आसाथ है तो भोग विलास कर चाहते है हमको भी तुम भी हमारे साथ दिया पीओ सिनेमा जाओ पार्टी जाओ मिस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस देखो और इस प्रकार आसंग प्रभाव से हमारे मन कलुषित हो जाते मन कलुषित है सत्संग के द्वारा मन शुद्ध हो जाते हम प्रयास करते हैं हम नवीन कृष्ण भक्त है प्राथमिक अवस्था में, में है हम प्रयास करते हैं कलुषित नहीं होना कृष्ण भक्ति करने से हम चाहते हैं कि हमारे हृदय साफ हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा कृष्ण भक्ति प्रेम माय हो जाएगा लेकिन संकाश होते है क्योंकि माया का प्रभाव इतना ज्यादा है इसलिए सत्संग करना चाहिए सत्संग से हम शक्ति मिलेगा हम उत्साह मिलेगा लेकिन असत्संग से हम निरुत्साही हो जाएगा असत्संग से हमारे दुर्घ व्रत वो निश्चित भाव जो है वो कलाश हो जाएगा इसलिए सत्संग करना चाहिए असत्संग त्याग करना चाहिए कृष्ण भक्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण ना देखते है बहुत देव देवी गण के उपासक है तो वे भी पुण्यशाली है शायद लेकिन वैष्णवाचार्यक इतना खरा है कि यही बात है कि देव देवी अंक के उपासक वही संग भी त्याग करो सिर्फ शुद्ध कृष्ण भक्तों के संग करो क्योंकि ये हमारे लक्ष्य है केवल कृष्ण भक्ति शुद्ध कृष्ण भक्ति जिसमें कोई दूसरी इच्छा नहीं रहेगी तो इसलिए उस प्रकार भक्तों के साथ संग करना चाहिए तो असत्संग सत्संग करना कृष्ण भक्त संग करना वो भक्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण और अगली भक्तियांग ज्यादा शिष्य नहीं बनऊा तो अभी हम भक्ति का प्रथम स्तर प्राथमिक स्तर में है लेकिन जो आज का शिष्य है तो वैसे होते है कल का गुरु होगा लेकिन यही परमारश है बहु शिष्य नहीं नहीं नही नीबो ज्यादा शिष्य ग्रहण करना नहीं चाहिए यही कारण है कि एक शिष्य को अच्छी तरह शिक्षा देना मुश्किल है क्योंकि अभी शिष्य का मतलब जो जैसे शिशु तो कुछ नहीं जानते है और उसका मन कलुषित होते है। तो शिष्य को ऐसे शिक्षा देना चाहिए कि वो सब काम क्रोध लोह लो, मद इत्यादि त्याग करेगा और उसका मन शुद्ध हो जाएगा पवित्र हो जाएगा वो कृष्ण भक्ति में धन हो जाएगा तो ऐसा शिक्षा देना इतना आसान नहीं है तो गुरु शिष्यों का बहुत यत्न करना चाहिए जैसे कि वे कृष्ण भक्ति पंथा में धीरे धीरे धीरे धीरे अग्रसर हो सकते है और एक कारण है किस लिए ज्यादा शिष्य नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि दीक्षा का समय गुरु उस शिष्यों का पाप कर्म ग्रहण करते गीत में श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मा परित जा नाम एकम शरणम रजा अहंग सर्व पापे मुख शिव स्वामी माशुचा श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ त्याग करो दूसरा धर्म त्याग करो सिर्फ मेरे चरण पर चरण लो और अगर तुम वैसे करते हो मैं व्यवस्था कर जैसे कि तुम्हारा सब पाप कलश हो जाएगा माशुचा चिंता मत करो तो श्री कृष्ण कैसे वो सब पाप लेते हैं? और कलश बंद हो जाते है गुरु के द्वारा गुरु शिष्य को मदद करते है यथार्थ उपदेश देने के द्वारा और शिष्य का पाप कर्म ग्रहण करते तो जो बलवान गुरु नहीं है शक्तिशाली गुरु नहीं है तो अगर ज्यादा शिष्य ग्रहण करते है तो गुरु के लिए ज्यादा मुश्किल होगा उसलिए भी ऐसा कहाना है और एक कारण हो सकता है कि अगर ज्यादा शिष्य ग्रहण करना है तो गुरु का मन में थोड़ा सा प्रतिष्ठा की भावना आ सकती है तो गुरु के लिए यह होशियार होते हैं करते होते हैं। तो इसलिए ये उपदेश परामर्श है ज्यादा शिष्य ग्रहण न करना विशेषकर जो सीरियस नहीं है वैसे ही शिष्य ग्रहण करना नहीं छा जो हा हा हा मैं गुरु लाते हूँ हे गुरु गुरुजी, गुरु जी। लेकिन कृष्ण भक्ति में इतना गंभीर नहीं होते। है तो वैसे शिष्यों को ग्रहण नहीं करना चाहिए खाली इजाज बढ़ाने के लिए शिष्य ग्रहण करना बिल्कुल नहीं चाहिए गुरु शिष्य को देखना चाहिए वो तैयार है सब भक्ति नियम पालन करना अगर तैयार हो तो उसको दीक्षा दे सकते हैं। और बात वास्तव में अगर कोई तैयार है वो सब भक्ति नियम पालन करना अगर तैयार है जीवन कृष्ण भक्ति में आत्मसमर्पण करना तो गुरु भगवान का फ्रेष्ठ भक्त है तो जैसे भगवान दयालु है तो वैसे शिष्य को अग्रहण नहीं करेंगे अगर कोई वैसे गंभीर है सीरियस है कृष्ण भक्ति करने के लिए तो गुरु का तकलीफ होने के भी वो शिष्य को ग्रहण करेंगे और उसको मदद करेंगे जैसे कि वो धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं तो एक बात है बहु शिष्य ना करे जड शिष्य मतलब लेकिन दूसरा उपदेश है हमारे गुरु है या तरह देश चैतन्य महाप्रु की आज्ञा प्रचार गुरु हो सब देश का लोग तारण करो तो प्रचार के लिए ही शिष्य ग्रहण करना चाहिए अगर जो गुरु है जो श्रेष्ठ भक्त है तो कनिष्ठ भक्तों को कृपा नहीं देते है तो कैसे उसका उद्धार होगा तो इसलिए विस्क लेके भी जो श्रेष्ठ भक्त है जो प्रचार करने वाले हैं शिष्य ग्रहण करते हैं जैसे की वे शिष्यों धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में तन्मय हो सकते हैं। इस प्रकार भी एक प्रश्न होता है कि किस लिए इतना बड़ा मंदिर बनाते हमारे इस्कन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ के कई प्रसिद्ध मंदिर है नया बनाना मंदिर जैसे कि हम अभी मुंबई में बैठ रहे हैं हरे कृष्ण लांद श्री श्री राधा रश्मिहरी का सुंदर मंदिर है तो ये मंदिर अब पूरे भारत में प्रसिद्ध है इतने सुंदर मंदिर है और वृंदावन में इसकान का प्रसिद्ध कृष्ण बलराम मंदिर है मायापुर चैतन्य महाप्रु का जन्मस्थान में चैतन्य चंद्रोदय मंदिर है मायापुर चंद्रोदय मंदिर तो इस प्रकार भारत में और भारत के बाहर भी इसकों के बहुत सुंदर और विशाल मंदिर है लेकिन भक्ति समृद्ध सिंधु में कुछ ऐसा परामर्श है कि इतना बड़ा मंदिर निर्माण नहीं करना चाहिए क्योंकि वैष्णव अब सारा होना चाहिए वैष्णव कौन है जो संतुष्ट होते अगर थोड़ा प्रसाद मिल सकते और प्रसाद नहीं मिल के भी अगर किसी भी जगह में बैठ सकते है और हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि राम हरि राम राम राम हरे हरे जब करने का अवसर मिलते हैं संतुष्ट होते वैष्णव सदैव संतुष्ट आत्मराम राम मतलब वैष्णव के लिए टीवी देखना पार्टी जानना इधर उधर जाना काम करना ज्यादा पैसा लाना का कोई जरूरत नहीं है वैष्णव कले यही चाहते हैं भगवान का नाम जप करना और सत्संग वैष्णव संतों के सत्संग करना और अगर थोड़ा प्रसाद मिलते संपूर्ण संतुष्ट हो तो इसलिए बौरा बौरा वैष्णव खुद के लिए पौरा मंदिर निर्माण करना का कोई जरूरी नहीं है परंतु जैसे प्रचार बढ़ेगा जैसे दूसरे लोगों को अवसर होगा श्री कृष्ण भक्ति में उत्साही होना इसलिए मंदिर बनाना का जरूरी है जैसे कि एक बार हमारे परम आराध्य शील प्रभुपाद वृंदावन में थे और उस समय वो कृष्ण बलराम स्कन का मंदिर निर्माण कार्य चल रहा था तो एक व्यक्ति शिल प्रभुप से पूछे कि आप रूप गोस्वामी का परम्परा में है और रूप गोस्वामी इस पवित्र व्रज मंडल में रहते थे एक एक रात एक एक वृक्ष की छाया में तो रूप गोस्वामी खुद के लिए बड़ा मंदिर नहीं बनना तो आप किस लिए बनाते शिल उपाद हंसते थे और जवाब कि मैं खुद के लिए मंदिर नहीं बनाता लेकिन आगार में एक वृक्ष के नीचे बैठ रहा था तो कोई मेरे बात सुन के सुनने के लिए नहीं आता था मेरा जरूरत नहीं है लेकिन क्योंकि आप नहीं जानते साधु कौन है इसलिए मैं विशाल मंदिर बनाता हूँ जैसे की आप मेरे बात को कुछ ध्यान देंगे और अगर आप मेरे बात सुनेंगे आपका आध्यात्मिक कल्याण होगा तो वैष्णव तो अपना प्रतिष्ठा के लिए मंदिर नहीं बनाते लेकिन जैसे दूसरे लोग आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, प्रसाद मिल सकते हैं, हरि कीर्तन सुनेंगे हरि कथा सुनेंगे और इस प्रकार हरि भक्ति के लिए उत्साह इसलिए वैष्णव बड़ा मंदिर बनाते हैं और अगर कोई धनी हो तो सोचना चाहिए कि ये भगवान की कृपा है ये सब पैसा मेरा पास आया तो मंदिर बनाने के लिए दूसरे लोगों का आध्यात्मिक ज्ञान के लिए वो सब कम से कम एक वो सब फैसा का एक भाग भगवान की सेवा में लगाना चाहिए विशेषकर मंदिर बनाने के लिए यही भारतीय संस्कृति है देखो भारत में इतना विशाल मंदिर है ना में तिरुपति में श्रीरंगम में तो सब सब बड़े अमीर अमीर फूल काल में मंदिर बन रहे थे और अभी तक सौ ठंड सौ साल के बाद लोग मंदिर जाते हैं और अध्यात्मिक कल्याण में होते तो आपने के लिए वैष्णव कुछ काम नहीं करते हैं, लेकिन प्रचार करने के लिए भगवान का नाम प्रचार करने के लिए सब काम करते हैं यही समझना चाहिए हरे कृष्ण